श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जटाधारी तथा वात्सल्य भाव की साधना वात्सल्य तथा मधुर भाव की साधना से पूर्व श्री रामकृष्ण देव के अंदर स्त्री भाव का उदय साधना करते समय प्रथम चार वर्ष में भी श्री रामकृष्ण देव ने वैष्णव तंत्रानुसार शांत दास्य तथा कभी कभी श्री कृष्ण सखा सुदामा आदि व्रज बालकों की भांति सख्य भाव का अवलंबन कर साधना में स्वयं प्रवर्तित हो सिद्धि प्राप्त की थी श्री राम कृष्ण, श्री रामचंद्रगत प्राण महावीर जी को आदर्श के रूप में ग्रहण कर दास्य भक्ति का अवलंबन करते हुए कुछ दिन तक उनकी अवस्थिति तथा जन्म से दुख पाने वाली जनक नंदनी सीता जी की दर्शन प्राप्ति आदि का उल्लेख इससे पहले किया जा चुका है अतः वैष्णव तंत्रोक्त वात्सल्य तथा तो मधुर रसाश्रित मुख्य दोनों भावों की साधना में ही उस समय वे संलग्न हुए थे यह देखने में आता है कि उस समय अपने को श्री जगन माता की सखी के रूप में चिंतन कर चमर ले वे उनका विजन करने में नियुक्त रहते थे शरतकालीन देवी पूजन के समय मधुर बाबू के कलकत्ता स्थित भवन में उपस्थित हो रमड़ी रमणी सदृश वेशभूषा धारण कर वे कुल वधुओं के साथ देवी का दर्शन किया करते थे तथा स्त्री भाव के प्राबल्य से इस बात को भूल जाते थे कि वे स्वयं पुरुष देह विशिष्ट हैं जिस समय हम लोगों ने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप जाना प्रारंभ किया था उस समय भी कभी कभी उनके अंदर हमने स्त्री भाव का उदय होते देखा था किंतु उस समय उनका वह भावावेश साधन काल की तरह दीर्घ स्थायी नहीं होता था और तदनुरूप होने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि स्त्री पुरुष स्वभावानुकूल समस्त भावों तथा उन दोनों के अतीत अद्वैत भाव के अनुसार इच्छानुरूप अवस्थान करना श्री जगदम्बा की कृपा से उस समय उनके लिए सहज साध्य हो चुका था तथा उनके समीप उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के कल्याणार्थ उनमें से किसी भी भाव में अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहे वे अवस्थित रहते थे श्री रामकृष्ण देव की साधनकालीन महिमा को हृदयंगम करने के लिए पाठकों को कल्पना की सहायता से सर्वप्रथम अनुचिंतन कर यह देखना होगा कि आजन्म उनका मन किस प्रकार असाधारण तत्व से गठित होकर संसार में कैसे नित्य विचरण करता था तथा आध्यात्मिक राज्य की प्रबल आंधी के कारण विगत आठ वर्षों में उसमें किस तरह के परिवर्तन उपस्थित हुए थे हमने उनके श्रीमुख से सुना है कि सन 1856 में जब उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में सर्वप्रथम पदार्पण किया तथा उसके बाद भी कुछ समय तक उनके हृदय में यह सरल विश्वास विद्यमान था कि जिस प्रकार उनके पूर्वज सन्मार्ग में रहकर संसार यात्रा का निर्वाह करते रहे हैं वे भी तद अनुरूप आचरण करेंगे। आजन्म अभिमान उनके मन में एक बार भी यह बात ाली है किन्तु जब वे कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए तब उनकी असाधारण विशेषता पग पग पर प्रकट होने लगी कोई अपूर्व दैव शक्ति मानो प्रतिक्षण उनके साथ रहकर संसार के रूप प्रसादी प्रत्येक विषय की अनित्यता तथा तुक्षता को उज्ज्वल रूप से प्रदर्शित कर उनके नेत्रों के सम्मुख स्थापित करती हुई उन्हें सदा विशुद्ध मार्ग में परिचालित करने लगी शुद्ध सत्य के अन्वेषी तथा स्वार्थ शून्य श्री रामकृष्ण देव भी उसके इशारे पर चलने में शीघ्र ही अभ्यस्त हो गए इससे यह स्पष्ट है कि पार्थिव किसी भोग्य वस्तु को प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा उनके मन में यदि विद्यमान होती तो उनके लिए कभी भी उस प्रकार का आचरण करना संभव नहीं होता समस्त विषयों में श्री रामकृष्ण देव के आजन्म आचरण का स्मरण करने पर पाठकों को पूर्वोक्त कथन हृदयंगम होगा संसार में प्रचलित शिक्षा का उद्देश्य दाल रोटी प्राप्त करना यानी अर्थोपार्जन करना है यह जानकर उन्होंने विद्याभ्यास नहीं किया संसार यात्रा निर्वाह में सहायता मिल सकेगी यह सोचकर पुजारी पद को स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने यह अनुभव किया कि देवोपासना का लक्ष्य कुछ और ही है तथा ईश्वर प्राप्ति के निमित्त वे उन्मत्त हो गए संपूर्ण संयम के द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति होती है यह समझकर कर विवाहित होने पर भी उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं किया संचय करने वाले व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण निर्भरशील नहीं होते हैं यह जानकर कांचनादि का तो कहना ही क्या सामान्य पदार्थ तक संग्रह करने की भावना को उन्होंने अपने हृदय में जमने नहीं दिया ऐसी अनेकानेक बातें श्री कृष्ण देव के संबंध में कही जा सकती है उन बातों की पर्यालोचना करने पर यह पता चलता है कि साधारण मानवों को मुग्ध करने वाले संस्कार के बंधन का उनके हृदय पर बचपन से ही कितना अल्प प्रभाव पड़ा था इससे यह बात भी स्पष्ट प्रतीत होती है कि उनकी धारणा शक्ति इतनी प्रबल थी कि मानसिक पूर्व संस्कार उनके सम्मुख कभी सिर उठाकर उन्हें लक्ष्य भ्रष्ट नहीं कर पाते थे